चौबीस के बाद <coughs> राम सुकंध विभीषण दोन दो। जान सबको म गरीब निवाजे लोक वेद वर विरज विराजे राम भालुकप कटक बटोरा से तुहे तु, तु समोरा मलेत भव सिंह सुखाही सरभ विचार सुजन मन माही राम सकुलरण रावण मारा श्रीय सहित निजपुर पबुधारा राजा बदर जुधानी का गुण सुरंग निवर दानी सेवक सुमेरत नामो स्रीति दिन श्रम प्रबल मोहदल जीती फिरत स्नेह मगन सुखय पने नाम प्रसाद सोछ नहीं सपने नाम प्रसाद नहीं ब्रह्म राम ते नाम बड़दायक बर बरदानी नाम, नाम चरित सत कोटि महालीय महेश जानी नाम की की सब की राम नाम की महिमा अनेक प्रकार से देखी श्रीदास जी तुलना भी करते हैं कि परमात्मा से और नाम से इन दोनों की तुलना करें तो कौन बड़ा है तो पहले निर्गुण सगुण ब्रह्म से तुलना की और ये बताया कि ये ब्रह्म नाम जो है उससे भी है किस प्रकार से है उसकी युक्तियां भी उसके बाद में फिर कल देख रहे थे बताते हैं कि सगुण साकार रूप जो भगवान राम ने अवतार लिया और जो उन्होंने महत्वपूर्ण बड़े बड़े कार्य किए उन्होंने महिमा में कार्य किए उनसे भी ज्यादा महिमा नाम की है नाम का कार्य उससे भी ज्यादा है तो कुछ उदाहरण कल दिए और बालकांड के कुछ उदाहरण दिए कुछ अयोध्या कांड के उदाहरण दिए और फिर अरण्य कांड में पहुंच गए सुन्दरकांड में पहुंच गए तो वहीं पर उन कांडों से भी उदाहरण देते हुए आज और आगे उदाहरण देते हैं कहते हैं कि राम भाल कपटक बटोरा और सेन हेतु सर्व की नन छोरा भगवान राम ने समुद्र के ऊपर पुल बांधने के लिए भालु कप कटक बटोरा बंदरों के और भालुओं की सेना इकट्ठी की और उन सबकी सहायता से समुद्र के ऊपर पुल बांधा गया और उसके से तुह और पुल बनाने के लिए श्रम की मन थोड़ा थोड़ा परिश्रम नहीं किया बहुत परिश्रम किया अब जहाँ ये कथा आती है आगे उसका स्नरण करें फिर से उसको पढ़कर करके देखे तो लगेगा जब समुद्र के किनारे गए तो देखा समुद्र तो बड़ा भारी फैला हुआ है लंका तक पार कैसे जाएंगे तो भगवान ने पहले समुद्र के पास गए और उससे प्रार्थना की ताकि हमें रास्ता दे दो जिससे कि हम लंका चले जाए हमारी सेना चली जाए समुद्र ने नहीं सुना नहीं सुना तो भगवान राम वहीं पर बैठ गए समुद्र के किनारे धरना दे करके तीन दिन तक बैठे रहे समुद्र में कोई परवाह नहीं की लक्ष्मण ही जी ने फिर उनको भगवान श्री राम से कहा की क्या इससे समुद्र से प्रार्थना करने से क्या फायदा है भगवान ने कहा की थोड़ा धीरज रखो प्रयास करने दो उसके बाद मानता है तो मानता नहीं मानता तो पर देखेंगे अंत में तीसरे दिन के बाद फिर भगवान राम ने अपना धनुष बांध उठाया और जैसे धनुष चलाया ऐसे ही समुद्र के अंदर अग्नि पैदा हो गई और जलने लगा घड़ा लग गया और निकल करके बाहर आ गया तो देखो समुद्र का भगवान राम के शरण आने के लिए भगवान राम को इतना प्रयास करना पड़ा और फिर उसके बाद समुद्र से जब बात हुई तो समुद्र ने कहा राय उसने दी कि आपके पास इतनी सेना है आप कुल बना लो उससे हमारी मर्यादा बनी रहेगी और आपका काम भी बन जाएगा इसलिए कुल बने कुल तो बनने की ये भी बता दिया युक्ति की ये नल इस प्रकार के हैं दो बानव आते हैं कि ये कुल बना देंगे और इनके हाथ के छुए हुए पत्थर जो है पैर सड़ जाए तैरने तर लगेंगे और उनको इस प्रकार से फैला दो समुद्र के ऊपर सब्बानव लेकर के उनको पत्थर दे देंगे और पुल बन जाएगा तो भगवान ने समुद्र की बात मान ली और फिर सब्बानवों को लगाया पुल बनाने के लिए तो पुल बनता रहा पत्थर धोते रहे लगते रहे आगे पुल बनते बनते समुद्र लंका तक पहुंचा पूरा पुल बन गया तब सब सबसे इनाकार तो देखो समुद्र के ऊपर पुल बांधने में कितना प्रयास लगा सब बनेर भी लगे भगवान राम ने भी कोशिश की तुल बन पाया जैसे समुद्र के ऊपर कुल ऐसे ही संसार भी एक समुद्र है और इसके ऊपर भी पुल चाहिए इससे भी पार होना है सबको तो उनके लिए कुल है ये भगवान का नाम तो कहते है नाम को देखो नाम कैसा है कि नाम लेते भव सुंदर सुखा नाम लेते ही संसार सागर सूख जाता है देखो यहाँ पृथ्वी जीवते नहीं तुलना करके देखो दोनों में इस शब्दों का प्रयोग किस प्रकार से करते हैं वहां का परिश्रम करना पड़ता है और कहा भगवान का नाम दोख जाएगा अपने ही जाता है। तो ये कहते हैं कि, कि यह है सुखाही करो विचार सुजन मनमाही और कहते हैं कि आप लोग जो है सज्जन लोग विचार वन लोग हो आप स्वयं विचार करके देख लो ये नाम लेकर नाम जपने से और जपने के परिणाम स्वरूप जो संसार सागर से पार होना है उसका समुद्र का सूखना है ये इसमें कौन से बड़े भारी परिश्रम की बात है नाम लेना में कौन बड़ा परिश्रम है नाम की कृपा होती है तो उसके लिए नाम को भी कोई बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती जिब्बा पर नाम आता है तो संसार सागर सूख जाता है अब एक देखो बात ये इस प्रशन में भी बार बार आता रहता है और सभी जगह आपको पहले बताया कि ये संसार सागर क्या है और संसार क्या है हाँ? कल भी देख रहे थे कि आप भाव नाम ये भाव क्या है है है नाम ये ये क्या है? क्या है? ये क्या क्या क्या और संसार समुद्र यही समझना आवश्यक है अगर ये बात नहीं समझ में आई तो आपने जो है ये है दर्शन भारतीय दर्शन अपना सिद्धांत तो और शास्त्रों को क्या समझेंगे दृष्टि में आएंगे नहीं क्या बोल रहे इसलिए ये जो हम अपने वासनाओं के कारण से रजोगुण तमोगुण के कारण से मन में जो नाना प्रकार के रागद्वेश उत्पन्न होते हैं और वो रागद्वेशमक मानसिक सृजन कल्पना जो हमारी है और वही हमारे लिए कर्म का कारण बंधन का कारण पुनर्जन्म का, का कारण बनती है उसको समझना चाहिए वही समस्या है तो ये समस्या कैसे समाप्त हो उसके लिए यहाँ बता रहे है कि नाम जपो आप ये संसार संसार सागर ही सूख जाएगा भगवान राम जो है वो हो जो अवतार लेते हैं वो क्यों लेते हैं बाल्मीर जी कहते हैं श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान की कहते हैं है भगवान आप तो श्रुत सेतु के पालक हैं है रूपी सेतु की रक्षा करने वाले हैं और ये सेतु श्रुति का सेतु किसके ऊपर बना हुआ है संसार सागर के ऊपर ये संसार सागर से पार जाने के लिए श्रुति का सेतु है आदिकाल से वेद क्या है वेद ये हमारे संसार सागर में जो लोग बच्चे पड़े हुए हैं, इनके उद्धार करने के लिए उससे बाहर निकलने के लिए ही वेद है तो इससे पता लगता है कि वैदिक साहित्य से ही ये संसार सागर से पार होने की वहाँ से व्यवस्था चली आ रही है वेदों की रचना इसीलिए हुई अगर कोई मनुष्य लोग जो है ये राजसार में न पड़े होते उसके जाल में न फसे होते तो वेदों की कोई आवश्यकता नहीं थी वो तो मनुष्यों ने अपने अपने वासना अनुसार जो अपना अपना संसार रख रखा उसके जाल में फंस गए और दुखी भी होते हैं जन्मते मरते भी हैं, प्राधीनता भी स्वीकार करते हैं ये सब दीन दीनदशा जो प्राणियों की हो रही है उससे पार जाने के लिए वेद की निशान का आवश्यकता है और वेद का ही फिर विस्तार और जितना भी साहित्य है पुराण है गीता है भागवत है महाभारत है रामायण ये सब ग्रंथ जो उसी का विस्तार है ये सेतु है समुद्र से पार संसार सागर से पार जाने के लिए सेतु और उनी से ये में तो हैं से राम नाम भी है और फिर शास्त्रों में जितनीएं बताई गई है राम नाम भी उसी में से एक है तो इस प्रकार से अपने समस्त शास्त्रों को एज होल करके उनका प्रयोजन क्या है और जीवन व्यक्ति की समस्या क्या है इन सबको ध्यान में रखे और फिर उनका अध्ययन करें तो मन में एकाग्रता आवे और उसमें शास्त्रों में प्रेम उत्पन्न हो और उसका उसके बाद में जब अध्ययन करें तो उसका प्रयोजन भी सिद्ध हो ये सब बातें एक साथ सटीक बैठे नहीं तो फिर ऊपर छिछड़ी छिचली कहीं का साथ बात रहे कहीं कोई बात चित्र में बैठती है कोई नहीं बैठती है कहीं तालमेल नहीं बैठता कहीं जो है वो स्थिरता नहीं आती कहीं कुछ समस्या कहीं कुछ समस्या इस प्रकार से आती रहती है इसलिए संपूर्ण रेखा को भली भात ध्यान में रखना चाहिए कि अध्यात्म विद्या का क्या प्रयोजन है जी मनुष्य की समस्या क्या है उस समस्या का निदान क्या है समस्या का समाधान हो जाता है तो व्यक्ति की फिर उसके फलस्वरूप उसको स्थिति क्या प्राप्त होती उदात्त स्थिति उसकी महिमा में स्थिति जीव की क्या है परमात्मा स्वरूप उसका आनंद में जीवन वो क्या है ये इतनी सब बातें जो रूपरेखा याद रखें उसी में सब शास्त्रों का अध्ययन करते जाएं और जहां तहां जितनी भी बातें आती हैं उनकी सबकी व्याख्या होती चली जाती है विस्तार होता चला जाता है उन्हीं का उन बातों को तो यहां कहते हैं देखो भगवान राम ने तो पुल बांधने के लिए अब ये पुल भी किया है उसका पुल समुद्र का पुल जो कथा में आता है वो प्रतीक है भो का उसमें विनय पत्रिका में तुलसीदास जी जहाँ प्रतीकों का वर्णन करते हैं कि रामचरितमानस में जितने भी घटनाएं घटी हैं वो सब प्रतीकात्मक हैं तो वहां पर ये बताते हैं कि देखो ये जो हमारी देह में जो प्रवृत्ति है उसी का नाम लंका है और उसके कारण से जो उसके चारों तरफ जो घिरा हुआ जो समुद्र है वो उसमें आसक्ति है राग है, ये सब उसका राजद्वेश चारो तरफ से घिरा हुआ है देह की प्रवृत्ति और देह की प्रवृत्ति के साथ देहाभिमान रख करके व्यक्ति जब साबाई जगत से राजद्वेशात्मक संबंध रखता है तब तो वो संसार में घिर जाता है और चारों तरफ लंका के चारों तरफ जो समुद्र है वो संसार समुद्र है तो संसार समुद्र से पार करने के लिए भगवान ने फिर दिया उधर तो भगवान ने पुल बांधा और इधर जो उसका जो वो प्रतीक के रूप में इधर राम के स्थान में भगवान का नाम हो गया और ये नाम जो वो व्यक्ति को संसार सागर से पार कर देता है पार करने के लिए इसकी और महिमा बताने के लिए कह दिया कि ये नाम ऐसा नहीं करता कि व्यक्ति को संसार सागर से पार तो कर दे और उसका संसार पीछे बनाई रहे और वो पार हो जाए ऐसा नहीं करता वो तो उसका संसार ही समाप्त कर देता जहाँ संसार समाप्त हो गया तो चाहे उस पार रहो चाहे इस बार रहो चाहे बीच में रहो कहीं कोई न डूबना है न कहीं मरना है न कहीं कोई परेशानी है तो ये संसार का सुख जाना पुल बंधने से भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इसलिए कह दिया कि नाम ले तो भव सिंध सुखाही करह विचार सुजन मन माही राम सकुल रण राम मारा अब एक दूसरा उदाहरण देते है की भगवान राम फिर उसके बाद में लंका प्रवेश कर गए सुबह पर्वत जा बैठे उसके बाद में फिर रामण से युद्ध हुआ तो वहाँ की बात कहते हैं कि भगवान राम ने राम से युद्ध किया राम सकुल रन, रामन मारा रावण को मारा और उसके सारे उनको भी मारा विभीषण आदि ये जितने और उनके पुत्र आदि उन सब का जो वो विभीषण है उनका कुंभकर्ण को कुम्भकर्ण को राम कुंभकर्ण मेघनाथ और उनके तमाम पुत्र सेनापति सेना उन सबको मारा तो राम सफल रन राम मारा और सीए सहित निज धारा और फिर वहां सीता जी को भगवान राम लाए उनकी अगली परीक्षा की और पुस्तक विमान पर बैठे और लौट करके अयोध्या आ गए निजपुर पग धारा मैंने अपने नगर में पधारे लौट करके आए राजा राम अवध राजधानी अयोध्या राजधानी बनी और भगवान राम फिर वहाँ उनका राज्य अभिषेक हुआ <coughs> गावत गुण सुर मुनि बरबाणी भगवान की इस महिमा को सब देवता लोग गाते हैं। गाते भगवान के इन गुणों का गान करते हैं देवता मुनि बरबाणी मने श्रेष्ठ वाणी के साथ बड़े प्रेम पूर्वक बड़ी बड़ी बातों के द्वारा भगवान की महिमा गाते हैं की देखो भगवान ने कैसा महिमा में कार्य किया निशाचर पृथ्वी के ऊपर भार रूप में थे उन सबका कर दिया अयोध्या के राजा भी भगवान राम बन गए सब जगह शांति हो गई आनंद सब जगह छा गया कहीं कोई भय नहीं कोई चिंता नहीं राम राज्य की स्थापना हो गई इसके सब यश गाथा जाते अब वहां के इन प्रसंगों को देखें, रावण लंका में रावण का भगवान राम का युद्ध होता है तो उस युद्ध में कितना युद्ध होता है और उस युद्ध में कितनी कितनी समस्याएं आती है कैसे कैसे फिर वो रावण इनको मेघनाथ ये भगवान राम को भी लक्ष्मण को भी नाक फांस में भी बांध देता है वो भी सब सहन करता है गरुड़ आते हैं छुड़ाते हैं लक्ष्मण जी बेहोश होते हैं फिर हनुमान जी दौड़े जाते हैं संजीवनी बूटी लाते हैं सुसेन बैद को भी इकट्ठा करना पड़ता है फिर तो उनका इलाज दवा होती है रात भर भगवान राम रोते रोते भी हैं, भी हैं ये सब होते होते जैसे तैसे करके युद्ध होता है तब राम मारा जाता है कोई ब्राह्मण आसानी से नहीं मारा जाता है तो वो सब कथा देखेंगे तो उसमें तमाम समस्याएं आती और फिर उसके बाद भी जब रावण मारा जाता है तब विभी को वहाँ का राजा बना देते हैं और फिर भगवान वहाँ से वापस अयोध्या के लिए चलते हैं। सीता जी को लेकर के और फिर उनके साथ बहुत से बनर और वृक्ष इत्यादि सब भी जाते हैं पुष्प प्रमान बैठकर के होते तो हुए जिस रास्ते से आए थे रास्ते को दिखाते हुए सीता जी को वापस प्रयागराज पहुँचे और वहाँ पर उन्होंने अपना पुष्पक प्रमान हनुमान जी को भेजा भरत जी के यहाँ और जाकर के अपना समाचार भेजा कि हम आ रहे हैं और भरत जी के समाचार लेकर के हनुमान जी बैठे की भरत जी वहाँ किस प्रकार से रह रहे हैं कहीं ऐसा नहीं लौकिक रीति में कि कहीं ऐसा नहीं तो भरत अब समय राजा हो गए हो और 14 वर्ष राज्य करते करते हो गए हों तो राज्य सुख भोग की आदत पड़ गई हो और वो हो अब भगवान राम को वापस आने के लिए वो सोचते हों की ना हमें तो अच्छा है अब हम राजा बने रहे कहीं ऐसा न हो उसने कैटीही माता ने भी वरदान चौदह वर्ष का इसलिए मांगा कि चौदह वर्ष लंबी अवध होती है उतने दिन तक अगर भरत राजा बन गए एक बार तो इनको भी भुला जाएंगे भाई भाई सब और राज्य का सुख इनको प्राप्त हो जाएगा तो उसी में प्रवृत्त हो जाएंगे राजा हो जाएंगे और फिर एक तो वो लौट करके रामबन से आ नहीं पाएंगे उनकी हिम्मत नहीं पड़ेगी और दूसरे आ भी गए तो उनको फिर भरत राज्य देंगे नहीं राम इसी प्रकार ऐसी आकर के बिना राजा हुए ही भले योद्या में बने रहे बस ये सब उसकी कल्पनाएं थी तो उस कल्पनाओं के आधार पर भगवान राम ने भी भरत का पता लगा लिया क्या स्थिति है जब हनुमान जी ने जाकर उनको बताया कि नहीं वो तो तपस्वी वेश में रह रहे है राजीकार ही नहीं किया केवल शासन व्यवस्था संभाले हुए है लेकिन राजगद्दी पर बैठे नहीं राजा बने नहीं है ये सब जाके जब हनुमान जी ने बता दिया तब भगवान राम अयोध्या आए और वहां प्रवेश किया तो ये सब बातों के संकेत इन दो पंक्तियों में तुलसीदास ने बता दिया कि तो भगवान राम को रावण के मारने में अयोध्या में लौटने में फिर राज सिंहसन में बैठने में कितनी समस्या कितनी परेशानियां हुई कितना समय लगा ये सब उसको देखो। लेकिन ये कहते हैं अब आगे कहते हैं नाम की बात क्या है कहते सेवक सुमृत नाम सप्रीति जो सेवक भक्त लोग हैं ये नाम का जट प्रेम पूर्वक करते हैं बस कोई और बहुत काम नहीं है भगवान का सतत नाम जब करना है और प्रेम पूर्वक करना है और उसमें कौन सी बात करनी है कौन सा उसमें झंझट करना है कौन सी परेशानियां उठानी है कौन मेहनत करनी है बस इतना ही करते हैं कि सेवक सुमर का नाम सप्रीति और दिन श्रम में प्रबल अनुभव बदल जीते उनको कोई ऐसा परिश्रम नहीं करना पड़ता जैसे भगवान राम को धनुष बाढ़ लिए क्षेत्र तो में पेट्रोल डाले और बार बार बाढ़ मारे उधर से बाढ़ आमे तो उनको काटे यहाँ करके कहीं उनके शरीर में लग जाए तो छिट जाए ऐसे ऐसा ना? यहाँ तो राम नाम से जपो प्रेम पूर्वक आनंद से जपो और बस जो है ये बिना दिन प्रबल के प्रवल मोह की ये मोह का दल अपने भीतर में बैठा हुआ है उसके ऊपर विजय प्राप्त कर दो अब देखो ये मोह का ये मोह जो है अपने अंदर जो मोह है वो मोह का ही प्रतीक उधर रावण है ये तो तुलसीदास जी ने स्वयं ही बिना साफ़ पत्रकार बता दिया रावण क्या है ये हमारे मोह का प्रतीक है। तो भगवान राम ने रावण को मारा इधर हमारे हमारे अंदर बैठा हुआ जो मोह है शरीर रूपी लंका में तो मोह रूपी जिस बैठा हुआ है इसको मारने के लिए राम नाम जपो, नाम जपते जपते ये मोह नष्ट होना चाहिए देहाभिमान नष्ट होना चाहिए राज देश नष्ट होने चाहिए ये सब उसके नाम जपने से हो जाएंगे और बिना श्रम के हो जाएंगे नाम जपने में कौन सा श्रम करना है कोई शारीरिक भाग दौड़ करनी है कोई धनुष बाढ़ चलाने हैं कोई अस्त्र शस्त्र चलाने हैं ये कुछ नहीं करना ये केवल नाम जपने मात्र से ही ये सब हो जाएगा और दूसरी बात ये तुलसीदास तो मोह के साथ में एक विशेषण लगाते हैं की प्रबल मोह दल थी तुलसीदास जी का यह धारणा यह है कि लंका का रावण उतना प्रबल नहीं है जितना कि प्रबल हमारे अंदर बैठा हुआ वो है लंका के रावण को जीत लेना फिर भी आसान है लेकिन जिसके भीतर ही बैठा हुआ हो अपने भीतर बैठा हुआ है वो वो और हमसे मीठी मीठी बातें कर रहा है और जैसे कहते हैं ये तरीका कि मीठी छुरी से हमको काट रहा है गला हा? उसको तो समझ रही मुश्किल है मोह तो को मोह हमारा शत्रु है यही समझना मुश्किल है और फिर उस मोह को से उसे विजय प्राप्त करना और मुश्किल है ये मोह इस प्रकार का है कि विजय को प्राप्त भी कर ले तो भी ये मरता नहीं जैसे रावण के सिर काटते जाते थे मरते ही नहीं ऐसे ही हमारे अंदर बैठा हुआ मोह मोह के सिर काट भी दो दोको आपको लगेगा कि हमने ये मोह खत्म कर दिया मोह दूर हो गया कहा मोह है लेकिन ना उसका नया सर निकल आता के जैसे सिर काट दो फिर फिर निकल आते हैं बाहें काट दो तो फिर फिर निकल आते हैं तो वहां पर ये सब ये क्यों कहना पड़ा वहां ब्राह्मण के प्रसंग में जिससे कि व्यक्ति को समझ में आ जाए कि अपने अंदर जो मोह है उसका भी लक्षण ऐसा ही है ये मत समझ लेना कि हमने एक बार अपने मोह को ध्वस्त कर दिया मार दिया तो खत्म हो गया निश्चिंत हो गया तो फिर उसके हाथ निकल आएंगे फिर से निकल आएगा फिर वो उत्तम हो जाएगा <coughs> मोह एक और मन में लगता है कि हमने इतनी साधना की मोह समाप्त हो गया और दूसरी तरफ वो मोह बना भी रहता है और दूसरा मन ये भी कहता रहता है कि ऐसे मोह में ये कोई हाल सवैस को, को बना हुआ इतना तो ऐसे तो रहता ही है ऐसे मोह में क्या अगर कहीं मोह परिवार में मोह है धर्म में मोह है इस प्रकार से जहां तहा जहां कहीं भी इस प्रकार की आसक्तियां संसार की वस्तुओं में यह देह में ही मोह है मान लो तो वो अपने आप ही अपने भीतर मन में आपको समझा लेगा कि अरे इतना तो ऐसे बने ही रहता हमको मोह थोड़ी है ये तो लग रहा है मोह कोई मोह नहीं हमको दूसरे लोग तो समझते है कि हमको मोह है लेकिन हमको तो कोई मोह है नहीं ये जो समस्या इसकी अपने भीतर है ये है ये जब तक कि साइकोलॉजी ना अपने अंदर समझे कि किस प्रकार से काम करती है तब तक ये बात समझ में नहीं आती इसीलिए ये प्रबल है मरते हुए भी नहीं मरता हमारा विनाश कर रहा है पीड़ा पहुंचा रहा है दुख दे रहा है तो भी हमें नहीं समझ में आता कि हमको दुख दे रहा पीड़ा दे रहा संसार में बहुत लोग इस मोह को ही बहुत अच्छी सी समझते हैं मोह है तो बहुत अच्छा अगर मोह समाप्त हो जाए तो कभी गया काम हो गया आदमी काम का नहीं रह गया परिवार में अगर कोई व्यक्ति अपना मोह छोड़ करके रहे तो लोग सब क्या कहेंगे अरे साहब इनको क्या इनको माया न के आदमी इस डर के मारे वो व्यक्ति जो वो कुछ न कुछ माया मोह दिखाता रहेगा बना रहेगा इसलिए माया मोह बहुत अच्छी चीज है संसार की दृष्टि से और उसको छोड़ना व्यक्ति को जो है वो वो वो छोड़ना ही उसको घातक लगता है ऐसा लगता है उसको छोड़ देंगे भारी हानि हो जाएगी तो ये सब ये कैसी कैसी अपने अंदर ये जो प्रवृत्तियां हैं है ये इनको विचित्र है गीता में भी भगवान ने तीसरे अध्याय में काम को और इनको क्रोध आदि को इनको सबके भवन बताए है इंद्रियां इन, हैं मन है अच्छा अधिष्ठान उच्चते ये इसके अधिष्ठान है इंद्रियों में ये वास करता है मन में बास करता है बुद्धि में वास करता है और फिर एक जगह से भगाओ तो दूसरी जगह चला जाता है दूसरी जगह से भगाओ तो दूसरी जगह चला जाता है और जगह जगह छिपा रहता है आप समझो हमने यहाँ से भगा दिया तो भाग गया तो भागता भागता नहीं है इसी प्रकार कहीं न कहीं किसी कोने में छिपका रहता रहता है और फिर जब हम थोड़ा भगावे में आए ध्यान दर से हट गया तो बस विकराल रूप धारण करके फिर आ जाता है तो ये सब इसलिए कहा कि प्रबल है ये कहते हैं कि बिल श्रम प्रबल मोह दल जीती और फिर मोह जो है जब व्यक्ति में मोह होता है तो मोह के साथ में उसकी सेना भी होती है जैसे रावण है तो रावण के साथ सेना भी है रावण भी है तो कुंभकर्ण रूपी अहंकार भी है जब व्यक्ति में मोह होगा तो उसमें अहंकार भी होगा स्वार्थ भी होगा राजदेश भी होगा काम क्रोध भी होगा फिर तो उसमें जो वो छद छद प्रखंड पाखंड इत्यादि होगा ये सब इस प्रकार के और, और नाना प्रकार के विकार वो सब उसके अंदर फैलते जाते हैं फैलते जाते हैं एक भारी सेना जाती। इन दोषों की दुर्गुणों की सेना कोई छोटी नहीं है इसलिए ये कहते हैं कि मोह दल दल करके माना बड़ा भारी दल है मे बड़ी भारी सेना है उसको भी सबको तो मारना है और ये के बल से इसको मारा जा सकता है अब आगे कहते हैं कि ये भी व्यक्ति नाम जब करते हुए मोह के ऊपर विजय प्राप्त कर ले मोह को जीत ले तो पुरुष की क्या स्थिति है एक पंक्ति में एक मुक्त पुरुष का लक्षण तुलसीदास जी के में किस प्रकार है कि फिरत स्नेह मगन सुख अपने जहाँ मोह खत्म हुआ तहा फिर अपने सुख में ही मग्न हुए और खूब आनंद में घूमते फिरत स्नेह मगन सुख अपने और नाम प्रसाद सोचने सपने नाम की कृपा ये है कि उसने इसको मार दिया राम को अब वो फिर पैदा होने वाला नहीं अब बस के लिए छुट्टी हो गई तो सोच नहीं सपने, सपने में भी सोच के माने दुख है सपने में भी फिर कोई दुख नहीं होता और सोच के माने, माने यही माने चिंता अगर मानने तो ये भी कहते फिर उसका कोई चिंता नहीं रह जाती की दोबारा ये निशाक्षर पैदा होगा और हमको कोई भय चिंता होगी ये भी नहीं होगा हमेशा के लिए मारा जाता है वैसे संस्कृत में शोक के माने है दुख मां शुचा जैसे कहते हैं भगवान अर्जुन से कि मां शुचा तो तुम शोक मत करो तो शुच के माने सोच करना तो सोचा थी कि मैंने उसको फिर कोई शोक नहीं होता दुख नहीं होता समझ दुख समाप्त तो ये देखो ये सार्ग है अपने शासनों का सबका ये इस प्रकार से है कि अपने अंदर ही नव रूपी निशाचार बैठा हुआ है उससे छुटकारा पाओ और जहाँ मोह अपने भीतर से गया उसके सब मोह के जितना परिवार है वो सब मोह के समाप्त होते वो सारा परिवार समाप्त हो जाता लेकिन लंका कांड के घटना से ऐसा मालूम होता है कि मोह बहुत बाद में मरता है उसका सारा परिवार पहले मर जाता है सेनापति सब मर जाते हैं पुत्र सब मर जाते हैं भाई भाई सब मर जाते हैं जब ये सब समाप्त हो जाते हैं तो अंत में जब अकेला मोह रह जाता है तभी मरता है तो मोह मरने के माने ये है कि उसके जितना सारा परिवार है वो पहले ही मर गया इसलिए अपने अंदर छिपा हुआ जो मोह है उस मोह से छुटकारा पा गए तो फिर व्यक्ति को नाग है न ना देश है न काम है न क्रोध है इस प्रकार की कोई जो है कर्म का बंधन भी उसे नहीं है पुनर्जन भी उसे नहीं है जो संसार के जितने भी संसार जो नाम रूपात्मक संसार या उसका जो है वास्तवक संसार जो जीव का निर्मित होता है और उस संसार में जो जीव डूब रहा है उससे छुटकारा हो गया और शांति विश्राम हो गया। अब ऐसे व्यक्ति जो मुंह से छुटकारा पा गए काम से छुटकारा पा गए वे व्यक्ति जो वो हो बस वो उनका जीवन धन्य है वे फिर अपने बस अपने ही आनंद में मन्न घूमा करते कहते हैं सुख अपने अपने सुख में ये सुख कौन है ये सुख आत्मा का सुख है अपना आत, आत्मा ही अपना स्वरूप है और आत्मा आनंद स्वरूप है तो उस आनंद की अनुभूति करते हुए सब जगह घूमा करते हैं। उनको आनंद के लिए सुख सबको ही चाहता है लेकिन जब आत्मा का आनंद प्राप्त है तो फिर व्यक्ति संसार के किसी आनंद की कामना नहीं करता न उसे कहीं ढूंढता है न कहीं प्राप्त करता है और न किसी वस्तु पर व्यक्ति पर परिस्थिति पर किसी पर आश्रित भी नहीं होता सबंध ये जीवन का क्या हो ठीक आपकी देर बार आती है हो गया तो पचीस हम इसलिए बोल रहे हैं कि अब नहीं आएगी आप नहीं तो रोके कर... नहीं होती लेकिन आप रुक जाएगी घर है सदा अपने में ही है, है, और आनंद ये इसलिए अब देखो मगर तो का जैसे धर्म बताया गया उसी प्रकार का कुछ मिलता जुलता है गीता के भी दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोकों इस में इसी प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया गया वहां पर भी भगवान कहते हैं जहां व्यक्ति कामनाओं से मुक्त हुआ तो बस उसके बाद में अपने आनंद में स्वतंत्र करता है। स्वतंत्र करना भी एक चिन्ह इस बात का कि अगर किसी व्यक्ति को बंधन मोह है तो वो व्यक्ति को रस्सी में एक स्थान में बांधे रहता है एक भवन में बांधे रहेगा एक परिवार में बांधे रहेगा लेकिन जहां व्यक्ति का उसका जो है वो बंधन समाप्त हुआ मोह रस्सी टूटी तो बस बाद में वो चाहे जहां जाए तुसार में वो ये नहीं भूलेगा कि मेरा मकान कहाँ मेरा भवन कहा मैं कहा रहूं, मैं कहा जाऊं ऐसा कुछ नहीं जहां पहुंचा वो सब जगह उसकी अपनी है सारे संसार के बड़े से बड़े लोग जो है वो हो उसके लिए कोई माने नहीं रखते वो अपने आनंद में जो मन है उसके सामने संसार के एक से एक धनी व्यक्ति एक से एक बड़े राजा लोग भी उसके सामने कोई गिनती नहीं रखते ये कोई अहंकार की बात नहीं है व्यक्ति की अपनी स्वाभाविक स्थिति कार्यूपण है जैसे एक हो गए रामती है बादशाह के हैं मोहरे बादशाह दुनिया के हैं मोहरे मेरे सतरंगे के और दिल्ली की चाल है सब सर्प सु के वो उर्दू के वो समय के वो पढ़े थे तो उन्होंने जो कुछ कविताब का भूल वो उर्दू भाषा में थी उनकी उनकी उर्दू जबान थी पंजाबी थे उर्दू भी थे समय तो ऐसे ही उनकी बात कि बादशाह दुनिया के हैं मवरे मरे शतरंज के होंगे दुनिया के बादशाह लेकिन हमारी गिनती उतनी ही हमारी दृष्टि में वो उतने ही हैं जितने के शतरंज में भी एक तो होता है उसमें भी एक तो होता है उसमें तो हाथी घोड़े पैदल लूट होते लकड़ी के बने हैं उनको इधर उधर रख दिया उधर को उधर रख दिया और खेल चल ऐसी दुनिया में भाषाओं का खेल आज के जमाने में कहीं कोई कहीं का प्रेसिडेंट किसी देश का बन गया कहीं किसी देश का दूसरा प्रेसिडेंट बन गया कहीं प्रधानमंत्री बन गया और कहीं जरा देर में उसका विश्वास प्रस्ताव पास हो गया जरा देर में निकल कर के बाहर हो गया जरा देर में कोई दूसरा आ गया जरा देर में कहीं निकल चला गया ये सब क्या शतरंग की जैसी चालें इधर से उधर चलते हैं कभी कहीं किस खाने में कहीं कोई है कहीं माफ हो गई कहीं जीत गया बस इसी प्रकार से होता रहता खेल दुनिया में चल रहा है बस हमारे लिए तो सारी दुनिया की, की जो जितनी पृथ्वी है ये शतरंग की जो है वो भूमि है उसके खाने हैं और जितने भी देश हैं उसके उसके गुटके उसके गुट उसके भीतर रखे हुए हैं और बस इस प्रकार की चालें चल रहे बस खेल जैसे शतरंज खेलने के बाद कोई व्यक्ति उठा तो न उसकी न उसका कोई राज्य चला गया न कोई उसे राज्य प्राप्त हो गया शतरंज का जीतना हारने का जैसा खेल है जैसे दुनिया का खेल है इससे ज्यादा नहीं है जिंदगी की चाल है मैंने एक चाल चल दी तो अपने चाल चल दी और मर गया तो भी हंस दिए तो मर गए एक बुरा मर गया तो उसने भी हंस दिया उसमें कोई ऐसा नहीं दुख की बात होने लगे दिल्ली की चाल सब सर्द तो सुलह हो जन्म के अब उसमें जैसे युद्ध हुआ तो कहीं सुलह हो गई और कहीं लड़ाई हो गई होगी लड़ाई तो लड़ाई हो जाए तो क्या है सुलह हो गई तो सुलह हो गई तो क्या है सब दोनों बराबर है ऐसे करके वो व्यक्ति जहाँ जहां वो अपने मुक्त आत्मा के आनंद में मग्न है तो उसके लिए कहो कि इस व्यक्ति को डरवाए डरेंगे डरे कहीं ऐसा न हो कि हमारा ये छिन जाए ऐसा न हो कि हमारा ये छिन जाए ऐसा न हो कि ये बिगड़ जाए ऐसा न हो ये बन जाए उसके लिए कोई मन नहीं रखता कोई बात करे नहीं <स्यां> इसलिए कहते हैं कि फिरत तो मगन मग्न अपने अपने स्नेह में मगन, अपने आनंद में मगन घूम रहे हैं <स्यां> बस दोनों शब्द साथ साथ में सुख भी ये भी विचार नहीं बात वैसे तो रामचंद्र मानस क्या है एक एक चौपाई को तो जितना विचार करते रहो तुम दूर कहाँ से कहां तक तो तो पहुंच जाओ तब कहो कि बड़ी लंबी चौड़ी व्याख्या हो गई कहाँ बातें हो गई लेकिन अब उसको ज्यादा विस्तार न करो तो ये देखते हैं अपना जो सुख है उसी का स्नेह जो है प्रेम उसी के लिए प्रयोग किया जाता है जो व्यक्ति अपने आत्मस्वरूप आत्म को जानता है और आत्मा में ही उसका प्रेम है तो आत्मा में उसे आनंद का अनुभव होता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने आत्मस्वरूप में स्थित है परमात्मा स्वरूप में स्थित इसी का नाम ज्ञान है इसी का नाम भक्ति है इसी का नाम पूर्णावस्था है इसी का नाम मुक्ति है बस व्यक्ति इसी आनंद में अपने विचार किया करता है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ बरदायक बरदान बस ये था ये है भगवान राम ने अवतार लिया सबू साकार रूप से नाम की तुलना कर दी और पूरी राम कथा भी हो गई इसके साथ साथ देखो रामचरितमानस में शास्त्रों की रचना करने में कई लोगों की एक ये भी है कि किसी न किसी बहाने कंटेंट लिख देते हैं हा? उसके कंटेंट अलग से नहीं छापते हैं जो उसमें ग्रंथ जैसे आजकल होते हैं तो उनकी विषय सूची अलग से लिखी जाती है एक कभी लोग विषय सूची उसी में कर देते हैं कि मैंने इस कथा में क्या क्या है वो सब शुरू से लेकर आखिर तक के जो मुख्य टॉपिक हैं उन सब उल्लेख भी हो गया बता दिया इस प्रकार पूरी कथा अंत में भगवान राम अयोध्या में गए गए राज पर बैठ राम राज्य की स्थापना हो हो हो गई गई गई कथा पूरी तब कि ब्रह्म राम के नाम इस प्रकार से ब्रह्म से और राम से भी नाम बड़ा है ब्रह्म के माने निर्गुण निराकार ब्रह्म निर्गुण और निराकार सगुण ब्रह्म वो तो ब्रह्म हो गया ब्रह्म के दो प्रकार के बता दिए एक ब्रह्म निर्गुण ब्रह्म और दूसरा सगुण ब्रह्म तो निर्गुण सगुण ब्रह्म से भी नाम श्रेष्ठ और जो राम शब्द बोला किसके लिए बोला ये अवतार के लिए बोला दशरथ नंदन रघुनंदन राम उनसे भी ये नाम बड़ा हो गया तो इस प्रकार से नाम जो वो परमात्मा के जितने भी रूप है उन सब रूपों से भी ये नाम उनसे विश्रेष्ठ है इसकी महिमा ज्यादा है इसकी कार्य ज्यादा है प्रभाव ज्यादा है इसका इसलिए ये कहते हैं कि भगवान जब आएंगे तब आएंगे उनकी कृपा जब होगी तब होगी ये नाम तो सहज सुलभ है और सबको प्राप्त है इसलिए पहले इसी के शरण में जाना चाहिए और नाम ही जप करना चाहिए ये नाम खरी जगह सगम ब्रह्म की भी उपलब्ध करा देगा निर्गम ब्रह्म की भी उपलब्ध करा देगा भगवान का दर्शन भी करा देगा भगवान के निर्गम ब्रह्म का निराकार रूप रूपये सर्वत्र चैतन्य के लिए तादात्मिक भी करा देगा भक्ति भी प्राप्त करा देगा ज्ञान भी प्राप्त करा देगा इसलिए नाम को छोड़ो नहीं नाम एक संपूर्ण साधना है नाम जप है जप योग कहलाता है अनेक योग है तो उसी प्रकार से जप योग भी है ये एक संपूर्ण साधना है और कलियुग में तो ये जपयोग तुलसीदास के अनुसार एक ये साधना इसके अतिरिक्त कोई दूसरी साधना फलवती है ही नहीं यही एक साधना है जिसके कि पर व्यक्ति अपने आध्यात्मिक उपलब्धियाँ प्राप्त कर सकता है इसलिए जपना चाहिए और इसको बोलने वाले बताने वाले तुलसीदास भी हैं जो स्वयं इसके भुक्त भोगी हैं स्वयं उन्होंने अनुभव किया है नाम जता है और ये सब सिद्धियाँ उपलब्धियाँ तुल बताएं उन्होंने अपने आप प्राप्त की हैं बीच बीच में संकेत भी उन्होंने कर दिया इसलिए जो व्यक्ति अपना अनुभव बता रहा है उसके ऊपर श्रद्धा क्यूँ चाहिए और उसी प्रकार से वैसे ही साधना करनी चाहिए इसलिए कहते हैं राम ब्रह्म राम बर बरदाय बर एक बात और देखो आगे तुलसी राशि जीवन में कहते ये बरदायक उनको भी वरदान है माना जो लोग बर देने में समर्थ है उनको भी यह नाम बरदान देता है बरदायक कौन है आप जानते हो रावण से ने तपस्या की किसने बर दिया ब्रह्मा जी आ गए शंकर जी आ गए इन लोगों ने वरदान दिया तो ये त्रिदेव जो है वरदान देने वाले देवता हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश इनकी जो उपासना करता है ये वरदान देने में समर्थ है इनमें इतनी शक्ति है कि, कि किसी को इनके आराधना से तो ये वरदान दे सकते हैं जैसा कह देंगे वैसे ही होगा तो ये वरदान लेकिन ये ब्रह्मा विष्णु महेश भी ये भी करते हैं ये नाम ये भी जगते हैं जिससे कि इनको बर देने की सामर्थ्य आ और वो भी जो वरदान मांगना चाहें वो भगवान प्राप्त हो सके इनको अब देखो शंकर जी भी जो वो भगवान का नाम जपते हैं क्यों नाम जपते हैं इसलिए जपते हैं कि भगवान की भक्ति प्राप्त हो ग्राह्मण को मारेगा कि मांगेगा कि हम कभी मरे नहीं तो उसको तो बरदान दे देंगे हाँ तुम चलो कभी नहीं मरोगे न मनुष्य के हाथ मरोगे न बंदरों के हाथ मरोगे मैने मनुष्य और बानरों को छोड़कर के तुम किसी के हाथ नहीं मरोगे इस प्रकार की बूंदिया लेकिन अब हाँ, भक्ति तो उसने नाम ही ले अब शंकर जी जो है क्या चाहते हैं कि निरंतर भगवान का स्मरण बना रहे उनकी भक्ति सदा बनी रहे भक्ति न जाए तब ये कैसे उनको प्राप्त हो ये वरदान कहते हैं जब नाम जपेंगे तो नाम के बल से उनको ये वरदान प्राप्त होगा इसलिए भगवान शंकर जी राम राम जपते रहते हैं तो कहते हैं वरदायक वरदान जो वर देने वाले हैं वो तक जपते रहते हैं अब जो शंकर जी जैसे लोग वर देने में समर्थ हैं वो भी जब नाम जपते हैं तो हमको क्या करना चाहिए कि हम उनसे भी ज्यादा अपने आप को समझें कि हम तो हम तो क्या हम तो उनसे भी ज्यादा श्रेष्ठ हैं हमें कौन नाम जपने की जरूरत है ऐसे थोड़े अपने अपनी स्थिति को देखें कि हमारी स्थिति कहाँ है हम किस प्रकार से अनुसारगर में लिप्त हैं पले हुए हैं कैसी दीनदशा हमारी है इससे उद्धार होने के लिए हमको तो नाम जखना ही चाहिए इस नाम को भूले नहीं इसलिए कहते हैं वरदायक वरदानी और रामचरित सतकूट मान लिये महेश दिए जानी और ये और कथा सुना दी वैसे तुलसीदास ने तुलसीदास पुराणों की जो बड़ी बड़ी कथाएं हैं, उनको थोड़े से शब्दों में बोल देते हैं बस। वो पूरी पूरी कथाएं सुनाते नहीं है अब ये क्या कथा है अन्यत्रा तो कहीं देखो कहीं ना कहीं किसी पुराण में ये कथा होगी रामचरित सतकूट माली महेश जान एक आती है इस प्रकार के कि वाल्मीकि जी ने जो रामायण लिखी वो रामायण सतकूट रामायण कहलाती है ओरिजिनल जो रामायण अब जो बाल्मीकि रामायण है वो उसी का एब्रिगेशन छोटा गुटका छोटा रूप उसका जय वो नहीं तो उसमें सातकूट दोमें जो है श्लोक है ऐसा विशाल बड़ा भारी ग्रंथ तैयार किया सतकूट रामायण बहुत प्रसिद्ध है जगह जगह पुराणों में भी इसका नाम आता है कई स्थानों में इसका नाम आता है तुलसीदास तो जी भी सतकूट रामायण का उल्लेख करते रहते हैं तो सतकूट रामायण वाल्मीकि जी की ओरिजिनल रामायण है जिसमें किसा पूरी जितनी उन्होंने रचना की थी वो उस सब उसमें विद्यमान जब वो सब रामायण तैयार हो गई तो बाल्मीक जी ने वो रामायण को सुनाई तो सब लोगों ने उस रामायण को तीनों लोगों के लोगों ने उस रामायण को सुना देवताओं ने ब्रह्मा विष्णु महेश ने भी सुना तो फिर उसके बाद में ये बात हुई कि वाल्मीकि जी ने बहुत अच्छी रामायण देखी है ये हमको भी मिलनी चाहिए दूसरे ने कहा हमको भी मिलनी चाहिए एक ने कहा हमको भी मिलनी चाहिए, भी चाहिए। <laughs> तो फिर वाल्मीकि रामायण के वो रामायण के विभाजन हुए और बंटवारे हुए बांट भी गई जिसको जितना अच्छा हिस्सा अच्छा लगा जिसको यो लगा उसको जो दे दी गई रामायण तो रामायण बटी बटते बटते सब बट गई जब बट गई तो उसके बाद में एक एक श्लोक बाकी बच गया जो बटा नहीं तीन बांटे जैसे कोई तो सौ मंद श्लोक हो और फिर तीन भागों में बांटो तो कितने बटेंगे ये नि में तो बटेंगे एक बाकी बचेगा तो जब एक बाकी बच गया तो जितने श्लोक थे पूरी संख्या में थे सबको रामायण के सब बट गए तीन भागों में तो फिर एक श्लोक बच गया जब श्लोक बच गया तो उस उस श्लोक में जितने शब्द थे कहा आप शब्द बांट लो श्लोक नहीं शब्द बांट लो शब्द तो भी बांटे गए तो शब्द बांट लिए गए तो भी उसमें दो शब्द बच गए और वो जो दो शब्द बच गए राम थे शब्द तो शंकर जी ने कहा तुम सब बांट लो बस राव और माँ जो दो शब्द जो है ये अच्छा जो है ये हमको दो दो एक ही शब्द काम चल जाएगा बस तो विशाल लेकिन उसका सबका सार क्या रा और माँ करके जो दो अक्षर है उनसे बना हुआ जो शब्द है बस उनका सबका सार यही है और शंकर जी ने उसे सेलेक्ट किया अपने लिए माने बहुत चतुरता के साथ में ये देखा गया कि इतनी बड़ी रामायण अब जैसे रामायण इतनी बड़ी होती चली जाती है रोज रोज पाठ करते हैं बोलते चले जाते हैं बरसों बरसों चलती है अब इस प्रकार की बड़ी विस्तार है लेकिन उसमें उसका सबका सार क्या है सार है बस राम इसलिए रामचरित्र सतकोटि महा यह महेश दिए जान महेश दिए जान क्या लिया के नाम को ले लिया उसी में जो भगवान का राम का नाम है वो तो उन्होंने स्वीकार कर लिया बस इतरेंगे उपाय नान्यापते हृदय सम्मानखिलात्मा भक्ति प्रय्च रघुति तद रहितं काोषरहित कंज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 राम जय राम जय राम ज राम जय राम ही राम ज राम